पार्ट पांच पुरुष और स्त्री की उत्पत्ति सत्य परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को अपने ही स्वरूप में बनाया बाइबल आयत तब परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को अपने ही स्वरूप में बनाया उन्हें स्त्री और पुरुष करके बनाया उत्पत्ति एक का पच्चीस उत्पत्ति दो चार से छह आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वर्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए अर्थात जिस दिन योवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया तब मैदान का कोई भी पौधा भूमि पर नहीं था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था क्योंकि योवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था तो भी कोरा पृथ्वी सी था जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी शुरुआत में कोरा पृथ्वी सी था जिसे सारी धरती सिंह जाती थी बारिश के द्वारा नहीं उत्पत्ति 27। और और परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया योवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूक दिया उत्पत्ति दो से नौ और पंद्रह से सत्रह और योवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक बाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया और योवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया जब योवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया की वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे तब युवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खट के खा सकता है पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने आदम के लिए उद्यान तैयार किया तब युवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी सुरक्षा करे बगीचे के मध्य में भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था परमेश्वर ने आदम को भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया था परमेश्वर ने आदम से कहा की अगर वह उसका फल खाएगा तो मर जाएगा आदम परमेश्वर के ऊपर निर्भर था सही और गलत जानने के लिए मृत्यु की परिभाषा पत्तियों डालियों और फूल का उदाहरण का इस्तेमाल कीजिए क्या डालिया मृत है यद्य पत्तियां हरी हैं लेकिन जीवन के स्रोत से अलग हो गई हैं अगर आदम परमेश्वर का अनाज्ञा पालन करता है तो वह परमेश्वर से अलग हो जाएगा उसके जीवन के स्रोत से पाप तीन प्रकार की मृत्यु लेकर आएगा आदम के लिए पहली आत्मिक मृत्यु वह परमेश्वर से अलग हो जाएगा दूसरी शारीरिक मृत्यु उसका शरीर मर जाएगा सूखी पत्तियों की तरह तीसरी अनंतता की मृत्यु यह सजा परमेश्वर की ओर से है जो कि आग की झील है कोई भी परमेश्वर की सजा से नहीं बच सकता है उत्पत्ति दो अठारह बीस फिर योगा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बिनेले पशुओं के नाम रखे परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक नहीं मिला जो उसे मेल खा सके आदम को एक साथी की आवश्यकता थी लेकिन कोई भी उसे मेल खा न सका उत्पत्ति एक अट्ठाईस दो इक्कीस और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो तब यवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया उसने उसकी एक फसल निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और युवा परमेश्वर ने उस फसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया और आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है सो इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर में से निकाली गई है इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे परमेश्वर ने जो साथी आदम के लिए बनाया उससे वह बहुत प्रसन्न था सबसे पहले उत्पत्ति किए हुए आदमी और औरत का नाम आदम और हवा था परमेश्वर के सामने उनका विवाह हुआ परमेश्वर ने उन्हें वृद्धि करने और सब जानवर पर अधिकार करने को कहा आदम और हवा नंगे थे पर लज्जाते नहीं थे आदम और हवा सब जाति के आदि माता और पिता हैं। व्याख्या आदम और हवा की उत्पत्ति परमेश्वर के समानता में हुई किस प्रकार उनकी परमेश्वर के समानता में हुई